पथरी पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं ये याद रखें कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं तो फिर क्या खाएं एक दवा है पत्थर तोड़ दवा क्या बोलते हैं आप उसको पाखंड वेद शोभा कांजी के यहां वो दवा है पाखंड वेद कहीं भी मिल जाएगा तो आप इसका काढ़ा बना के पिएं यह जो पाखंड वेद है ना इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के और यह दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बरबेरिस बरबेरिस वल्गेरिस पाखंड वेद का बोटेनिकल नाम है बरबेरिस वल्गेरिस यह किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा वो पूछेगा कैसे दूं तो कहना मदर टिंचर में दो यह कोई भी घर में रखिए आप बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का बरबेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी डार्क कलर की भी हो सकती है इसकी 10-10 बूंदें चौथाई कप पानी में डालकर दिन में तीन चार बार पिलाएं 1 महीने सवा महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाएगी और नहीं तो पाखंडभेद जो दवा मिले आयुर्वेद की उसका काढ़ा बना के 15 20 दिन ले लें काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को बरबेरिस को समय ज्यादा लगता है तो ये औषधि बहुत ही अच्छी है ठीक है ये आप सब गांव में रखिए इस औषधि को अच्छा बड़ी बाटली आती है 450 एमएल की वो खरीदेंगे तो बहुत सस्ती पड़ती है 225-250 रुपए की आएगी और इसमें कम से कम 100 लोगों का पत्थर टूट जाएगा छोटी बाटली 30 एमएल की मिलेगी वो 30 रुपए की देगा और बड़ी 450 ml की लो तो ₹200 की देगा बहुत सस्ती और प्रभावी बहुत है ये अब इसका जरा देखो एक और इसमें बता देता हूं कि ये जो बर्बेरिस है ये जो औषधि है बर्बेरिस क्यू ये पत्थर को तो तोड़ के निकालती ही है ये एक और बीमारी में बहुत काम आती है पत्थर दो दो जगह होता है आपको मालूम है या तो किडनी में या तो पित्त की थैली में पित्त की थैली यही औषधि पित्त की थैली का जब कैंसर होता है उसमें भी यही काम आते पित्ताशय का कैंसर गॉल ब्लैडर कैंसर उसमें भी यही काम आते है। और यह औषधि कावड़ में भी काम आते कावड़ माने जॉन्डिस बच्चे का है तो औषध कम कर देना 10 फेम का 5 फेम कर देना सब बहुत प्रभावी है पर कैंसर जो है ना गॉल ब्लैडर का किसी से ठीक नहीं होता वो इसी से ठीक होता है गॉल ब्लैडर के कैंसर के सब केस को डॉक्टर वापस कर देते हैं कि भगवान का भजन करो बस कभी भी मरोगे और ये औषधि में इतनी ताकत है कि बचा लेते हैं कैंसर भी 3-1 महीना लगता है उसमें ठीक कर देते होमोपथी में खराब से खराब बीमारी को 3 महीना ही लगता है ठीक होने जो 3 महीने में कोई ठीक नहीं कर पा रहा है तो समझ लो वो बेईमानी कर रहा है नहीं खाता नहीं उसमें औषधि नहीं डालेगा गोली खाली दे देगा आपको वो बंद वाला तो वो तो सीधे मैं कहता हूं ना प्रवाह रूप में जो है लिक्विड है वो वोई डालते हैं वोई दम है ये मैंने इसलिए दो बातें और बता दी कि हो सकता है कभी कोई गांव में ऐसा केस आ जाए कि वो फिक्स है एग्जैक्ट है कि गॉल ब्लैडर में कैंसर है तो आप ये औषधि चालू कर सकते और का, कावड़ है कावड़ जो बहुत बिगड़ जाता है ना कावड़ isisi se theek hota hai fir wo chune ki niwli se bhi nahi hota the jab bahut bigad jata hai chale aage aage ha batata hu batata hu batata hu lagbhag 3 mahine se zyada to kabhi nahi dena padta zyada se zyada aaj 10 din dena padta kawe mein usse zyada dena nahi padta ye sirf patthar hai pet mein tabhi 3 mahine lagta hai kawe mein to ye 8 10 din mein theek kar dete the